नमस्कार रविवार की प्यारी सी सुबह वक्त सुबह के 10 बजे हैं रेडियो फ्री नेशनल के स्टूडियो से मैं पूजा हिंदी गानों के इस कार्यक्रम देसी जायका में आपका स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं डब्ल्यू आर एफ को रेडियो फ्री नेशनल 103.7 और 107.1 ओ

अगर आप नेशनल से दूर हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं देयर इज़ अ फ्री ऐप कॉल रेडियो फ्री नेशनल फॉर एंड्रॉयड एंड आई ओ आप इस ऐप के ज़रिए इस प्रोग्राम को और रेडियो फ्री नेशनल के सभी प्रोग्राम्स को लाइव सुन सकते हैं आ, अगर आप इस कार्यक्रम को बाद में एंजॉय करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो हम डब्ल्यू देसी झायका के फेसबुक पेज पर इसके आर्काइव को अपडेट करते हैं

एंड यू कैन गो एनी and find the link and enjoy at your convenience. कन्वीनियंस देश ही जायका के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार आज के कार्यक्रम को हमने नाम दिया है मेमरीज यानी कि यादें एक मशहूर साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं एरिकंडल उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो वी आर आर मेमरीज <laughs> इसका मतलब कि

हमारी जो यादें होती हैं वो डिफ़ाइन करती हैं कि हम क्या हैं थोड़ी सी आ, बात गहरी है बट अगर सोच कर देखें तो जो हमारे पुराने एहसास होते हैं जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी यादों में तब्दील हो गए होते हैं यादों के छोटे छोटे बॉक्सेस में हमने जिनको सहेज लिया होता है काइंड kind ऑफ of, वो एक्सपीरियंसिस वो जो हमारे एहसास होते हैं वो हमें ड्राइव करते हैं हाउ वी

टेक एक्शंस um, they drive how we think, they drive how we make decisions based on our अपने पुराने experience. Sometimes they drive how we proceed in love and ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो basically कहा गया है कि we are our memories and we are nothing without our memories. तो आज जैसा कि मैंने कहा हम बातें करेंगे

मेमोरीज़ की और आज गानों का ताना बाना यादों के इर्द गिर्द एक शेर से शुरू करती हूँ गौर फरमाइए एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं मतलब आफ्टर अ सर्टन एज अबाउट अ सर्टेन एज वी कीप थिंकिंग रेस्ट ऑफ आर लाइफ सो एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं हाय है, पर वो उम्र

फिर उम्र भर नहीं आती है पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है या फिर याद गुजारे गुजरा दचपन का

केले छोड़ के जाना और न आना बचपन का 1966 की फिल्म देवर से ये गीत था मुकेश जी की मीठी सी दिल को छू लेने वाली आवाज़ में रोशन का संगीत आनंद बख्शी जी के बोल और पर्दे पर शर्मिला टैगोर जिनके लिए ये गाना गा रहे थे ग्रैंड पियानो पर बैठे हुए हैंसम धर्मेंद्र सच है ना सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो है बचपन का समय हम सब कभी ना कभी ये नहीं कहते कि

हाय वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे काश वो स्कूल कॉलेज के दिन लौट आए और मुकेश जी ने एक गाने में ये लाइन्स गाई हैं दिन जो पखेरु होते मतलब अगर बर्ड होते तो पिंजरे में मैं रख लेता आ, उनको मोती के दाने खिलाता फाइनेस्ट फूड सीने से रहता लगा के लेकिन जाने नहीं देता याद ना जाए।

ते दिनों की जागे नाये जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए याद न जाए पीते दिनों की

जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें

रख लेता पिंजों पथेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता पालता उनको जतन से पालता उनको जतन से मोती के दाने देता सीने से रहता लगाए

याद न जाए क्यों बुलाए दिल क्यों बुलाए अभी जो गीत आपने सुना ये था 1963 की फिल्म दिल एक पंदिर से आवाज मोहम्मद रफी साहब की

शैलेंद्र की बोल शंकर जय का म्यूज़िक और पर्दे पर मीना कुमारी के साथ राजेंद्र कुमार हाय, काश ऐसा हो सकता पर नहीं जो यादें जो वक्त बीत जाता है वो वापस नहीं लाया जा सकता सिर्फ और सिर्फ यादें बनकर रह जाता है और ये यादें उनका ना कोई स्केड्यूल होता है ना आने की वार्निंग कभी भी कहीं भी चुप कैसे आ जाती हैं और फिर दिल अक्सर कुछ पलों के लिए उन यादों के सुर में

गुनगुनाने लगता है

पर्दे पर थे अमिताभ बच्चन जया भादुरी के साथ और मूवी थी सेवन नाइनटीन सेवेंटी फाइव की मूवी मिली आवाज़ किशोरदा की, की योगेश के बोल और संगीत आर डी बर्मन का ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म का प्लॉट उस समय की रोमांटिक मूवीज से थोड़ा हटकर था और अमिताभ बच्चन जी ने भी इसमें एक इंटेंस इमोशनल कैरेक्टर निभाया

मूवी भी अच्छी थी इफ़ यू एवर वांट टू वॉच मूवी का नाम था मिल गाने को सुनते सुनते मुझे एक इंसिडेंट याद आया पिछले दिनों हमने ग्रेजुएशन पार्टी अटेंड की बहुत सारे लोग ने उस बच्ची को विशेज़ दी बोल आउट की तो अंत में उसके डैड को बुलाया गया एंड आई थिंक इट वाज ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ थिंग कि उनको बोला भाई आप भी दो शब्द बोले वो प्रिपेयर नहीं थे फिर भी उन्होंने माइक लिया उन्होंने शायद

पहली लाइन बोली एक सेंटेंस बोला उस बच्ची को विश किया अपनी बेटी को एंड आई गेस उस एक पल में पुरानी सारी यादें उसके पैदा होने से लेकर उसकी शरारतें उसकी जिद उसका बड़ा होना और आज वो इस मुकाम पर है कि कॉलेज के लिए निकल रही है वो सारी यादें एक साथ देवझ फ्लडेड है एंड uh, उनकी आ, उनका थोड़ा गला रुंध गया आँखें भर आईं और वो

कुछ सेकंड्स और आई थिंक इट्स अ मिनट ही जस्ट स्टूड देयर विद एंड वो सन्नाटा वो उनकी जो चुप्पी थी वो बातें कर रही थी उस हॉल में जितने लोग बैठे थे दे हर्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन डैड एंड हम टॉटर हम सबकी आंखें भर आई थी यादों का यही तो कमाल है किस वक्त कैसे आप उनको रोक नहीं पाते वो जस्ट

and sometimes they overwhelm you so it was a beautiful moment it was a beautiful moment between a father and a daughter so just wanted to share with you and uh, i want you to see ki yaadein jo hoti hain na unka apna koi aisa jaise maine kaha na schedule nahi hota wo bas bina warning ke kabhi bhi aa jati hain to um uh, yaadein beete waqt ke kuch aise lamhe hote hain jo hame

हमारे जहन में ठहर जाते हैं कुछ अच्छी यादें कुछ मीठी यादें कुछ तकलीफ देने वाली यादें और हम सब कभी ना कभी अपने को इन यादों से घिरा हुआ पाते हैं ठीक कहा ना मैंने पर कई बार हम पुरानी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हर एक पल जो हम जी रहे हैं वो याद ही तो बना रहे हैं अपने भविष्य के लिए तो क्यों ना कोशिश करें कि

पल हर पल को ऐसे जिए कि वो भविष्य के लिए एक मीठी याद बने एक प्यारी और सुंदर याद बने अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म में वो मेल और फीमेल दोनों वर्जन्स में है और बड़ी डिफरेंट सिचुएशंस में है बट आई शोज फीमेल वर्जन फॉर यू एंड इन दिस वन दे देर नॉट टॉकिंग अबाउट बीती हुई यादें इनस्टिड दे आर क्रिएटिंग यादें सुनिए

La la la la, mm hmm mm hmm hmm hmm.

की बारात दिस इज अ टाइटल सॉन्ग फ्रॉम 1973 की मूवी यादों की बारात आवाज लता ताई की मजरू सुल्तानपुरी के बोल और म्यूजिक द ग्रेट आर डी बर्मन का मूवी वाज़ अ म्यूजिकल हिट एंड चार्ट बस्टर सॉन्ग लाइक चुरा लिया है तुमने जो दिल को मेरी सोनी मेरी तमन्ना लेकर हम दल दीज सॉन्ग्स दे आर फ्राम दिस मूवी सो इट वॉज अ म्यूजिकल हिट अगर आपने गौर किया हो तो मूवीज so तो में

याद वाले सॉन्ग्स मोस्टली रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में होते हैं यूं तो यादें सिर्फ प्यार करने वालों तक सीमित नहीं होती वी ऑल नो दैट पर फिल्मी गानों का प्रोग्राम है तो बातों का रुख कहीं और ले जाने से पहले सुनते हैं कुछ और रोमांटिक सॉन्ग्स लीजिए

जहाँ जहां तुम प्यार से पुकार जहाँ जहां हो तुम प्यारिया बिल कहा हो तुम झूठी बहार है कहा हो तुम प्यार से पुकार लो

किया दिल ने कहाँ हो तुम और दूसरे ने जवाब दिया प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम काश ये इतना आसान होता है ना हमारे बच्चे अब हमसे दूर जा रहे हैं हम उनकी हमें उनकी याद आएगी ऑब्वियस ही बात है बट इतना आसान नहीं होगा ना कि सिर्फ पुकारा और मिल लिए हम अपने पेरेंट्स से दूर हैं उन्हें हमारी याद आती है हमें उनकी याद आती है लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं रह जाती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि

रात में या कभी आप इतमान से बैठे हों और कोई ऐसी याद जहन में आके अटक जाती है कि जैसे वो क्या गाने की एक लाइन है ना जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा एक पल रात भर नहीं गुज़रा वो कभी कभी ऐसी कोई याद कोई बात जहन में अटक जाती है कि घंटों बीत जाते हैं और हम उस पल से बाहर नहीं आते

है छोड़िए इस बात को गाने आज थोड़े पुराने हैं रिदम स्लो है जानते हैं हम आज आपसे आज आप, आप में से कुछ लोगों इन गानों को इंजॉय कर रहे होंगे एंड सम मे नॉट बी दैट मच बट दे आर क्लासिक्स एंड सुपर हिट सॉन्ग्स ऑफ दैट एरा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे कन्वे द इमोशंस सो वेल फर्स्ट सॉन्ग वॉज फ्रॉम मूवी नाइनटीन मूवी का नाम आम्रपाली शंकर जय का म्यूजिक

आवाज़ लता मंगेशकर की और पर्दे पर थी खूबसूरत वैजंती माला हु प्लेड और करेक्टर ऑफ रॉयल कोटीज़ इन लाइक राज की बहुत अच्छी लगी इसमें डांस भी उनके बहुत डांस नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं क्लासिकल डांस एक्चुअली और सेकंड uh, सॉन्ग याद किया दिल ने कहा हो तुम वाज फ्रॉम 1953 फिफ्टी ब्लैक एंड वाइट मूवी पर्दे पर देव साहब विद ऊषा किरण आवाज़ हेमंत कुमार और लता मंगेशकर जी की संगीत एक बार फिर शंकर जयकिशन का

हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी कुछ पंक्तियाँ हैं आपने शायद पहले भी सुनी होंगी पर मैं जब सुनती हूँ ना तो कुछ चेहरे कुछ नाम मेरी आंखों के सामने आते हैं आप सुनिए देखिए क्या कोई नाम कोई चेहरा आपकी आंखों के सामने आता है सुनिए मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं मैं गुज़रे पल को सोचूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं

अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं कुछ बातें थी फूलों जैसी कुछ लहजे खुशबू जैसे थे मैं शहर चमन में टहलूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं सबकी ज़िंदगी बदल गई नए सिरे में ढल गई किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं किसी को दोस्तों की ही ज़रूरत नहीं

कोई पढ़ने में डूबा है कोई पढ़ाने में सारे यार गुम हो गए तू से तुम और आप हो गए मैं गुज़रे पल को सोचूं, तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं धीरे धीरे उम्र कट जाती है जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते

फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते जी लो इन पल पलों को हंस के दोस्त फिर लौट के दोस्ती के ज़माने नहीं आते बस यादें रह जाती हैं और यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं आए कुछ चेहरे क्या आपके सामने कुछ नाम आप अगर उनसे कनेक्टेड हैं तो बहुत बढ़िया और अगर नहीं हैं ट्राई टू कनेक्ट विद लेट्स ही फ्यू मोर सॉन्ग्स बिफोर वी मूव फॉवर्ड

was from movie Love Story याद आ रही है परदेवर कुमार गौरव विजेता पंडित and this was a debut movie for both the stars आवाज़ लता मंगेशकर और अमित कुमार की आप सुन रहे हैं Radio Free नेशनल a community based radio which runs on support of listeners like you there is a really easy way by going to our website and making your donation directly to our website or as we all are uh, do the lots of um, online purchases

If you go, uh, if you have an Amazon um, account, go to smile. dot amazon. dot com. वहाँ uh, पे directions है make Radio Free Nashville your charity. Or every time you purchase uh, through Amazon, we get part of some dona little donation to Radio Free Nashville. We will really appreciate this sincere effort of you uh, in order to help our radio station. So thanks in advance. And again, it's smile.

amazon.com and there you will find all the details to make radio free national as your charity karyakram ka naam hai desi zayka aapke sath main hu pooja aur aaj baatein yaadon ki ek badi khoobsurat ghazal hai film bazaar se jiska zikr pichli bar hamari guest sharmistha ne kiya tha shayari ke alfaz aapko na bhi samajh mein aaye to bhi just soak into bhupender ki aawaz in khayam ki mausi ki parde par smita patel

नसुरद्दीन शाह के साथ सुनिए

तो हर बात याद आएगी आपको क्या लगता है ये यादें क्या हैं क्या वो बातें हैं जो कही या सुनी जाती हैं या यादें वो लोग हैं जिनके साथ हाँ जिनको हम याद करते हैं या फिर यादें वो एहसास हैं जो उन लोगों से उन बातों से जुड़े होते हैं उन बात सोच कर देखिए तो शायद आपको एग्जैक्ट वर्ड्स याद ना हों

कि किसने आपसे उस वक्त क्या कहा था पर यह याद ज़रूर होगा कि उस पल उस कही हुई बात से आपने कैसा महसूस किया था आपको अच्छा लगा था आपको तकलीफ़ हुई थी एहसास याद रहते हैं वेन एवर वी टॉक टू समन वी हैव द पावर टू क्रिएट अ मेमरी फ़ॉर दैट पर्सन एंड फॉर अर्स आई मीन किसी नाराज़गी में ऐसी बातें मुँह से ना निकलने दें जो आपको किसी की तकलीफ़ देने वाली याद बना दें

देखिए कुछ इसी तर्ज पर है ये अगला गीत नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं

there mm -hmm. is mm -hmm.

अभी हाँ हम लोग बात कर रहे थे बातें भूल जाती हैं बस यादें याद आती हैं ये यादें किसी दिलोजनम के चले जाने के बाद आती हैं फिल्म का नाम यादें आवाज़ हरी हरन की आनंद बख्शी के बोल संगीत अनुमलिक का और पर्दे पर जय के श्रॉफ विद ऋतिक रोशन आप बताएं, आप जब याद आपकी यादों में क्या है क्या आपको याद आता है अमूमन

मैं कुछ यादें शेयर करती हूँ शायद उससे कुछ याद आए मुझे अक्सर याद आता है माँ के हाथ के खाने का स्वाद याद आता है पापा का प्यार से सर पर हाथ फेरना भाई बहन के साथ नोंक याद आते हैं इन्वर्टर और पावर बैग कब के पहले का वो समय जब शाम को पावर जाना मतलब होमवर्क से थोड़ी देर की छुट्टी और सहेलियों दोस्तों के साथ गप्पे मारने का बोनस टाइम याद आती हैं गर्मी की छुट्टियाँ और रिश्तेदारों से भरे शादी ब्याह के घर

आपका तो पता नहीं पर देखिए मेरे जीवन की सबसे मीठी यादों की पूंजी महंगी चीज़ों से नहीं सिर्फ सिर्फ लोगों के साथ और वक्त से बनी है तो यादें बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत एफ़र्ट डाला जाए यादें सिर्फ अगर आप साथ वक्त बिताते हैं अच्छा वक्त बिताते हैं आपका वो साथ आपकी वो एक दूसरे के लिए केयरिंग वो फीलिंग आपकी मीठी यादें बनाने के लिए काफ़ी है

यादें सिर्फ बातों से ही नहीं जुड़ी होती कभी कभी कोई खुशबू अचानक से आपको किसी खास पल की याद दिला देती है तो कभी कोई मौसम बारिश का मौसम मोस्टली लोगों की बड़ी रोमांटिक सी यादों से जुड़ा होता है <laughs> तो आ, होता है ना, बिल्कुल इस गाने की तरह सुनिए

का नाम दो बदन आवाज़ आशा भोसले की बोल शकील बदायूनी के संगीत रवि का और पर्दे पर आशा पारेख हम आ, आपको बताएं कि इस गाने में फ, ए, फिल्म में आशा जी कॉलेज की पिकनिक पर आई हैं सब हंस खेल रहे हैं लेकिन उनको वो अच्छा मौसम हंसी नज़ारे सब किसी की याद दिला रहे हैं और उसके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लग वहीं जो हमारा अगला सॉन्ग है इट सेज सम

Totally opposite. It is saying, as I am moving with you in my mind, I am finding everything beautiful. So ऐसा नहीं है कि यादें सिर्फ आपको उदास बनाती हैं कई यादें ऐसी भी होती हैं जो आप जब आप उनको सोच कर देखते हैं या उन उस पल को दोबारा अपनी यादों में जीते हैं वो आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं सुनिए जैसे इस गाने में

हा मै हा मै न आय के मेरे संग संग

संग संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला

संग संग संग संग आ आया तेरी यादों का मेला

संग, संग संग संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं मैं है ना अच्छा सॉन्ग विच सेज की तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं और विच मेकिंग विच इज

विच और मेकिंग एवरी थिंग ब्यूटिफुल फॉर मी आई लव दिस सॉन्ग फिल्म का नाम था राजपूत आवाज़ किशोरदा की, की संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पढ़ते पढ़ते राजेश खन्ना खोए हुए हेमा मालिनी की यादों में <laughs> हमने बहुत बातें कर लीं कि हमें क्या याद आता है बातें कर ली कि हमें कौन याद आता है लेकिन हम सबके दिल में एक छोटी सी चाहत ये भी होती है कि कोई हमें भी याद करे

होती है कि नहीं <laughs> हम सब अक्सर दूर होने पर अपने नज़दीकी लोगों से ऐसा पूछते हैं कि विल यू मिस मी और डू यू मिस मी बताइए क्यों क्यों पूछते हैं हम ऐसा वाई डू वी वॉन्ट पीपल टू मिस अस शायद इसलिए कि याद आएगी इसका मतलब आ, ऐसा हम सोचते हैं मतलब इन जनरल लोग सोचते हैं कि अगर याद आएगी मतलब उन्हें उनकी ज़िंदगी में हमारी ज़रूरत है उन्हें हमारी परवाह है

वैसे मैन आर नोटोरियस टू हाइड देअर फीलिंग्स इन वो उनसे अ वर्ड तो अगर पति ना बोले कि उन्होंने मिस किया इट्स लाइक अंडरस्टूड वो मिस करते हैं बताते नहीं हैं <laughs> तो जो अगला सॉन्ग है वो समथिंग अलोंग द सेम लाइन्स कि um, uh, जब अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको मिस करे और नहीं कर रहा होता है तो आप किसी को ज़बरदस्ती ये तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे याद करो मिस करो लेकिन यू फील फॉर सेकेंड इज सही

You फील लिट विथ सैड सो हम सबके दिल में यह चाहत होती है कि कोई हमें भी याद करे

वेल तुझे याद ना मेरी आई किसी, well, किसी से अब क्या कहना मीनिंग किस से शिकायत करूं और क्यों करूं? सॉन्ग वॉज काइंड सैड नोट इन दिस मूवी नाइनटीन नाइनटी कुछ कुछ होता है आवाज अलका याग्निक

उदित नारायण मरप्रीत मनप्रीत अख्तर बोल समीर के आज हमने बातें की यादों की यादें जो हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं हमारी यादें जो बेसिकली हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कई बार वो जाने अनजाने में हमारी ज़िंदगी को शेप देते हैं कुछ अच्छी यादें कुछ तकलीफ़ देने वाली यादें कुछ यादें ऐसी जिनके याद आने पर यायक चेहरे पर हंसी आ जाए तो कुछ यादें ऐसी

होती हैं जिनको कहा या बताया नहीं जा सकता वो एहसास में लिपटी लफ्ज़ों से परे होती हैं और कई बार कुछ यादें ऐसी जिनमें हम जिनसे हम भागना चाहते हैं उन्हें भूलना चाहते हैं पर यादों के तार दिल के साथ ज़िंदगी के साथ ऐसे लिपटे होते हैं कि भागना मुमकिन नहीं हो पाता यादों में घिरकर अपने आज के पल को व्यर्थ ना जाने दें प्लीज़ यादें ज़िंदगी का हिस्सा हैं

पर उनमें इतना न इन्ग्रोज हो जाएं कि वो आज को भूल जाएं कोशिश करें कि अपनी तरफ से किसी को तकलीफ़ देने वाली यादों का हिस्सा ना बनें फराज़ साहब का एक शेर कभी टूटा नहीं मेरे दिल से तेरी यादों का रिश्ता कभी टूटा नहीं मेरे दिल से तेरी यादों का रिश्ता फराज़ गुफ्तगू जिससे भी हो ख्याल तेरा ही रहता है

कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगी फिल्म गमन के इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ इसके बोल शहरयार के और आवाज़ छाया गांगुली जी की सुनिए

पूजा को इजाजत अपना ख्याल रखिएगा गुनगुनाते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा टिल वी मीट अगेन नमस्कार